महाभारत सभा पर्व सभापर्व चतुत्रिंशोध्याय युधिष्ठिर के यज्ञ में सब देश के राजाओं कौरवों तथा यादवों का आगमन और उन सब के भोजन विश्राम आदि की सुव्यवस्था व समुवाच स ग्वा हस्त नपुर नकुलशंजय भीमंत्रक्रतराश पांडव वैशंपाण जी कहते हैं जन्मेजय युद्ध विजयी पांडु कुमार नकुल ने हस्तिनापुर में जाकर भीष्म और धित्राष्ट्र को निमंत्रित किया आचार्य प्रीत मनसो यज्ञ ब्रह्म पुराश तत्पश्चात उन्होंने बड़े सत्कार के साथ आचार्य आदि को भी नौता दिया वे सब लोग बड़े प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को आगे करके उस यज्ञ में गए संसुत्य धर्मराज से यज्ञ अंधे चुष्टे मनोभि भरत कुलभूषण यज्ञवेदता धर्मराज का यज्ञ सुनकर अन्य सैकड़ों मनुष्य भी संतुष्ट हृदय से वहाँ गए दृष्टु काम सभा च पांडव दिग्य सर्वे रत्नाली विविधाली समापे भारत क्षत्रियुपाताय धर्मराजि और उनकी सभा को देखने के लिए संपूर्ण दिशाओं से सभी छत्रि वहा नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों की भेंट लेकर आए धितष्ट्रच भीम विदुरस् महामति दुर्योधनपुरगा भ्रातर सर्व एवते गांधार गाधारराज सुबल सपुने से महाबल अचलो वृषंक करण सेनाबर तथा शैलच बलवान्िक महाबल सोमदत्थ तो कौरभ्यो भूरी भूरी स्रवाश अश्वस्थाग्रपो दोण सन्धवच्रथ युत्रस्ल्व वसुधाधिपाज्योतिष्चूतिर्भगत् महारथ सो सर्व संक्षे सागरा नौपवासि पर्वती राज नौराजा चृहद्बल पौंड्रको वासुदेव वंग कालिंगकथा अकर्षाकुतला से मलवाशाध्र का राजा काश्मीरकता कुंती भोजो राजान घौरवाहन बाल्काशापरेशूरा विराटस ते विराटुत्राभ्या महाविहश महाबल राजपुत्र राज नाना स्वा धृतराष्ट्र भीष्म विदुर दुर्योधन आदि सभी भाई गन गधारराज सुबल महाबली शकुनी अचल वृषक रथियों में श्रेष्ठ कर्ण बलवान राजा शल्य महाबली बाल्िक सोमदत्त कुरुनंदन भूरी भूरी श्रवा शल अश्वस्थामा कृपाचार्य द्रोणाचार्य चंद्रराज जयद्रत्त पुत्रो सहित ध्रुपद राजा शल्व प्राग ज्योतिषपुर के नरेश महारथि भगदत्त उनके साथ समुद्र के टापुओं में रहने वाले सब जातियों के मिलेक्ष भी थे पर्वतीय नृपतिगण राजा बृहद बल पौंडरक वासुदेव बंगदेश के राजा कलिंग नरेश आकर्ष कुंतल मालव आंध्र द्रावीण और सिंघल देश के नरेश गण काश्मीर नरेश महातेजस्वी कुंतिभोज भोज राजा गौरवाहन बालिक दूसरे सूर निपतिगण अपने दोनों पुत्रों के साथ विराट महाबली मावेल तथा नाना जनपदों के शासक राजा एवं राजकुमार उस यज्ञ में पधारे थे शिशुपालो महावीरज सपुत्रेण भारत आगछत् पांडवे यज्ञ समृदुर्मद राम सेवा अनुद्ध कंक सहसारिण ग्युम सांबा चारु तेष्ण विजमान उल्मुखो निष वीरस्याहस्तथाम निखिला भारत पाण्डुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में रणदुर्मत पराक्रमी राजा शिषपाल भी अपने पुत्र के साथ आया था इसके सिवा बलराम अनिरुद्ध कंक सारण गद प्रद्युम्न साम्ब पराक्रमी चारुदेशन उल्मुक निषठ वीर अंगवाह तथा अन्य सभी विष्णुवंशी महारथी उस यज्ञ में आए थे ए ते चाने च बहो राजो मध्य देश आज पांडुपुत्र राजसूय ये तथा दूसरे भी बहुत से मध्यदेशी नरेश पांडुनंदन युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे ददोस्ते साम धर्मराजस्य आवसाथान धर्मराजस्वासना वितान राजन का वृक्ष शोभिता तथा धर्मांमज पूजां चक्रे तेजा महात्म धर्मराज की आज्ञा से प्रबंधकों ने उनके ठहरने के लिए उत्तम भवन दिए जो बहुत अधिक भोजन सामग्री से संपन्न थे राजन उन घरों के भीतर स्नान के लिए बावलियाँ बनी थीं और वे भात-भात के वृक्षों से भी सुशोभित थे धर्मपुत्र उन सभी महात्मा नरेशों का स्वागत सत्कार करते थे सत्ता सृष्टा जगमु राव सृपा कैलास शिखर प्रख्यान मनोज्ञान उनसे सम्मानित हो उन्हीं के बताए हुए विभिन्न भवनों में जाकर राजा लोग ठहरते थे वे सभी भवन कैलाश शिखर के समान ऊंचे और भव्य थे नाना प्रकार के द्रव्यों से विभूषित एवं मनोहर थे सर्वतः समृतानुच्चय प्राकार सुकृतय सित सुवर्ण जाल संविता मणिकुटम वे भव्य भवन सब ओर से सुंदर सफ़ेद और ऊँचे परकूटों द्वारा घिरे हुए थे उनमें सोने की झाड़ी लगी थी उनके आंगन के फर्श में मड़ी एवं रत्न जड़े हुए थे सुखारोहण सो पान महासन परिच्छद आनंद श्रद्धा मवच्छन्दान उनमें सुखपूर्वक ऊपर चढ़ने के लिए चिढ़ियाँ बनी हुई थी उन महलों के भीतर बहुमूल्य एवं बड़े बड़े आसन तथा अन्य आवश्यक सामान थे उन घरों को मालाओं से सजाया गया था उनमें उत्तम अगुरू की सुगंध व्याप्त हो रही थी हंस हिंदू वर्ण सदृशानाजो जन्म सुदर्शनान असमवाधान समार्जान बच गुण वे सभी अतिथि भवन हंस और चंद्रमा के समान सफ़ेद थे एक योजन दूर से ही वे अच्छी तरह दिखाई देने लगते थे उनमें स्थान की संकीर्णता जातंगी नहीं थी सबके दरवाजे बराबर थे वे सभी गृह विभिन्न गुणों सुख सुविधाओं से युक्त थे बहुधातु निम्धांगान हिमवत्न उनकी दीवारें अनेक प्रकार की धातुओं से चित्रित थीं तथा वे हिमालय के शिखरों की भांति भाति सुशोभि तो रहते विश्राता तथो पश्य भूमिपा भूरिदक्षिण व्रत सदस्य बहुर्मराज तत्द पार्थिवकिण ब्राह्मण महर्षि भ्रजते स्म तदाजन्कपृष्ठम यथाई वहां विश्राम करने के नर वे भूमिपाल बहुत दक्षिणा देने वाले एवं बहुतेरे सदस्यों से घिरे हुए धर्म युधिष्ठिर से मिले जन्मे उस समय राजाओं ब्राह्मणों तथा महर्षियों से भरा हुआ वह यज्ञ मंडप देवताओं से भी से भरे पूरे स्वर्गलोक के समान शोभा पा रहा था इत महाभारते सभा परमढ़ि राजस्व परमढ़ निमंत्रित राजा गमड़े चतुर्शोध्या इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्व में निमंत्रित राजाओं का आगमन विशेष चौंतीसवां अध्याय पूरा हुआ